सर्वानि चक्षुश्रोत्रििया महामारिया महारहया ओम केनो सा केन्षद के, के प्रथम मंत्र विचार चल रहा था पदवास पर विचार चल रहा था यदि मन कथा यदि मन ऐसे सुबेरे थी कहा यदश तुम देवेशु अथ मूवांश हम थे ब्रह्मी मनने तो इसमें यदश्य ब्रह्म रूपं इसका अर्थ कर रहे थे तो वो रूप को सुन करके गुरुद्वारे में शंका उठाए उठा क्या ब्रह्म का छोटे बड़े अनेक रूप हैं जो तुम अल्प रूप को जानते हो करके बोल रहे हो तो छोटे बड़े अनेक रूप है क्या ब्रह्म के इस किया तो सिद्धार्थ ने कहा स्वतः तो कोई रूप तो नहीं, नहीं है उसने किंतु उपाधि के कारण अनेक रूप रचना ये चर्चा चल रही उपाधि के कारण अनेक रूप भाजता है अनेक रूप तो नहीं है अनेक रूप भाजता है किंतु स्वतः उसका कोई रूप नहीं है आकृति नहीं है ऐसा कहा था किसी के चल रहा था मतलब उपाधि उपाध संबंध तो बहुत ही पढ़वा से टीका उपाधि उपैत संबंधों होती उपाधि जो होती है ना उपेद के साथ संबंध रखती है ना होती चौलो कृष्ण है न उपाधि उपेद संबद्धो होती उपाधि जो होती है उपेत के संबद्ध हो जाती है उपाधि से जुड़ी हुई होती है उपाधि ऐसी होती है चैतन्य से कुछ कहम देहा उपाधि उपाधि का धर्म है कि उपायुक्त के साथ में संयुक्त हो जाए। क्योंकि चैतन्य जो असंग चैतन्य है तो ध्यान की कैसे उपाधि होगा वो तो असंग है तो उपाधि के संबंध होना संभव नहीं है उपाधि की संख्या है ना तो उपाधि के में संबद्ध होती उपाधि जो है उपाधि के साथ में संबद्ध हो जाती है ऐसा देखा है किंतु तो? चैतन्य सुर असंग चैतन्य तो असंग है ना वो तो उस असंग चैतन्य तो का प्रथम देहादी उपादी असंग साथ में उपाधि संबद्ध ही नहीं उपायित शो इतिया संया तथा उत्तरदीय तद अनुपात उपादी का अनुकरण करता है नकल करता है चैतन्युपादित तो धर्म का नकल करता है अनुकरण करता है इसलिए देहाद अनुपादित्वाद देहादी वृद्धि संकोच छेदादिशु नाशे सुच न स्वतः स्वतः तो रूप रही पैक न जलस्य ब्रह्मोड़ रूपों में प्रार्थ कर रहे हैं स्वतः में आकृति नहीं उसकी किंतु तब अंकारिका तो देहादी का अंतरण करने का उपाधि का अंतरण करने के, के कारण से देहादि वृद्धि संकोच देहादि के बढ़ने पर चेतन बड़ा हुआ ऐसा लगता है नहीं मोटा हो गया और और देहादी के संकोच होना पतला होगा गया दुबला पतला होगा तो मैं दुबला हो गया बोलता है मैं लड़ाता है कहा संकोच और उच्छेरा छेरा विश्व देहादी कटने पर मैं कट गया ऐसा मानता है छेरा विश्व और नाश जाओ देहादी नाश होने पर ये चारवा का आदि तो भौतिकवाद है चेतन का भी नाश हो गया ऐसा मानते चेतन है ही नहीं ऐसा मानते हैं न स्वता है। स्वतः तो वो मैंने रूप रहता है ये कहा ठीक यथा कंप मने सविता कंपते इवा विद्यने विद्यते मिथ्या तथा सवितुर जलमुपाधि उच्चते नर संबंध दूरस्थलो संयोग अयोध्या जैसे जल के कामने पर मैंने कोई घड़े आदि में जल है वायु के झोंकों से जल में कंप हो गया कंप होने पर सूर्य कंपता हुआ लगता है कंपता हुआ ऐसा लगता है यथा जल ए कंपाने वायु के झोंकों से जल हिलने पर जो उपाधि है वह जल और उपही है सूर्य जो जलस्त सूर्य उपही है सविता कांपते ही सविता जो है कांपता है ऐसा लगता है हिलता है ऐसा लगता है इव और विद्यमान भिद्यते ही और जल अलग हो गया भया टूट गया उस स्थिति में सविता भी गायब हो गया ऐसा लगता है विद्यमान है वो हमारे सविता नहीं है ऐसा लगता है जो दिख रहा था अब नहीं दिख रहा है विद्यमान है विदे विदाड़ तो जल भरा फूट गया तो जल नाश हो गया जल नाश होने पर वो दिखना ही ऐसा लगता है विख्यात भागी का झूठा उठाई वो माने उसके जल के धर्म का भागी बन गया सविता बन जाता है ऐसा धान होता है माना सूर्य जल के धर्म का भागी बनाए यहा था जल टूटा था जल किन्द्र यात्रा सविता में प्रव होता है सब तु इसलिए क्या कहते हैं है सबु जलम उपाधि उच्च उच्च है इसलिए सविता का जल उपाधि है ऐसे कहा जाता है कि वो जो काम कर रहा है यहाँ दिख रहा है इसलिए उसको उपाधि माना जा, जाता है जल को कहा न तो संबंध जल और सूर्य का संबंध होना संभव नहीं है क्यों दूरस्थल में बहुत दूर है जल कहाँ धरती को सूर्य कहाँ आकाश में तो संबंध नहीं हो सकता है न तो संबंधा संबंध होने से दूरस्थ संयोग जो तो दूरस्थ व्यक्ति हैं वो अलग अलग है न उनका संयोग हो सके ना संभाव हो सके कोई भी संबंध होना संभव नहीं है समृद्ध में हो तो संबंध की कल्पना करें लेकिन दूरस्थ में संभव नहीं है तो फिर विद्या भागी हुआ बास्पता धर्म नहीं है उस क्योंकि दूर में सविता में कहा से कम्बा होना है जल कांपता है या प्रतिबिंब कांपता ऐसा लगता है तो उसके मतलब यह हुआ उपाधि के धर्म के भागी होता है वास्तव संबंध नहीं है तो दूरस्थ तो पदार्थ है दोनों तर्व तो यह जो होगा दृष्टान उसी प्रकार यहां भी देहादि के बढ़ने पर घटने पर न्यासादी होने पर चैतन्य धर्म का आरोप हो जाता है तर्वत उसी प्रकार देहादे वृद्धि संकोच छेदादिशु दाहदिशु नाशेश देहादि माना इंद्रिया हो चाहे शरीर हो फूल शरीर हो चाहे इंद्रिया हो सूक्ष्म शरीर फूल शरीर कोई भी हो देहावे वृद्धि देहादी के वृद्धि होने पर वो अपने वृद्धि मान बैठता है और उसके संकोच वाला दुबला पतला हो गया तो अपने को दुबला पतला मानता है और छेद हो गया देहादी कट गया तो अपने को उस को कटना मान जाता है अतः आग से जल गया तो मैं जल गया बोलता है देह धर्म आरोप कर जाता है और नाशे और नाश देहनाश होने पर चैतन्य नाश हो गया ऐसा लगता है ठीक यही है चैतन्य से मिथ्या देहा धर्मभागित्व चैतन्य जो है उसमें मिथ्या तेह धर्मभागित्व है वास्तविक धर्म नहीं है उसमें तो निर्धर्म का लोग किंतु तो देह के दे धर्म को लेकर के बोला जाता है देहादे उपाधित्व इसलिए देहादी के धर्म का अंतरण करता है इसलिए उसको देहादी की हो जाएगी उपाधि जैसे जल समिता का उपाधि उस प्रकार उस चेतन का उपाधिहानी है तो उपाधि के कारण से वो अनेक रूप वाला हो जाता है जैसे जैसे उपाधि मिला, जब मनुष्य शरीर है मनुष्य रूप से दिख रहा हो, पशु शरीर में पशु रूप से दिखा थि। देगा पक्षी में पक्षी रूप से दिखा देगा अनेक उपाधि है जैसे जैसी उपाधि है जल चेतन उपाधि के कारण उसी तरह से धान होता है स्वतः कोई स्वरूप रूप में स्वरूप तो है रूप में आकृति है टीका न सोचा चैतन्यता निरुप्त थे ब्रह्म कथम कर ही अभर इतिहास संख्या अरा चैतन्य रूप से यदि ब्रह्म का निर्पण नहीं होता है पूर्ववादी ने शंका उठाई थी चैतन्य धर्म है रूप है आत्मा में चैतन्य रूप है रूप रहित नहीं है आत्मा क्यों चैतन्य धर्म जो है न पृथ्वी आदि का, का हो सकता है पृथ्वी पांचों बहुतों का हो नहीं सकता है इंद्रियादि का भी नहीं हो सकता चैतन्य रूप तो परिशेष न्याय लग जाएगा परिशेष न्याय से आत्मा का ही हो क्यों नहीं ये रूप ये शंका उठाई थी तो उसका उत्तर दिया गया कि वास्तविक रूप तो नहीं है उपाधि के कारण भाषता है बिहारी का धर्म वास्ता है ऐसा है तो अनेक रूप हो जाता है इस तरह से उपाधि के कारण से अनेक रूप वाला हो जाता है स्वतः तो कोई रूप नहीं तो शंका उठाई शंका उठाता है नो न स्वता चैतन्य या ब्रह्म यदि ब्रह्म स्वयं चैतन्य धर्म के द्वारा निरूपण यदि नहीं होता है ब्रह्म का तो कथम कर ही का फिर उसका अनुभव कैसे होगा ब्रह्म का कोई धर्म ही नहीं है एक चैतन्य धर्म है वो भी नहीं है बता रहे आप स्वतः कोई धर्म नहीं हुआ तो फिर उस स्थिति में कैसे उसका अनुभव कैसे होगा यही है हम वहां स्वतः चैतन्य ही अनुरूप यदि ब्रह्म स्वतः चैतन्य रूप से ब्रह्म का निरूपण यदि नहीं होता है ब्रह्म कथम कर ही फिर ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा कोई ना कोई धर्म लगातार ही तो अनुभव होना है कोई धर्म नहीं तो कैसे अनुभव होगा यह शंका है इतिहास संख्या आठ की टिप्पणी निरुपाधि को ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा जिसमें कोई उपाधि नहीं है स्वतः ऐसे ध्रम का अनुभव कैसे होता है यह शंका इसके उत्तर देते हैं स्वतः को अगर वास्तव में उसका स्वरूप जानना चाहोगे तो अभिज्ञातम भी जानताम विज्ञापिजानताम इस स्थितम भविष्य आगे मंत्र में आने वाला तृतीय मंत्र में आएगा इसी में तो उस मंत्र यहाँ तय हो जाता है में वास्तविक है न जानने वाले को ज्ञात होता है जानने वाले को अज्ञात रहता है आत्मा ऐसी स्थिति है जानने वाले के लिए अज्ञात और न जानने वालों को ज्ञाप होता माना विषय ज्ञात नहीं होता स्वरूप ज्ञाप हो जाता है विषय क्यों ज्ञापन नहीं होगा यह आता है बिल्कुल ज्ञापन नहीं होगा मुझे पात्र होता है विषय क्वे में अहम पुस्तकम जाना ये विषय है भिन्न है भिन्न में होगा है विशेष जानना तो आत्मा में इस तरह से जानना बनता नहीं है यही कहना है तो स्वतः को देखेंगे उसका रूप देखेंगे तो विज्ञातम अभिज्ञातम विदानदान जो जानने वालों के लिए अभिज्ञात रहता और अभिज्ञात थान थान, है और दिव्यातम अभिजानदान स्थितम भविष्य और न जानने वालों के लिए विज्ञात हो जाता है ऐसे जो आगे तृतीय मंत्री चर्चा आने वाली है तो वह यही स्थित हो जाता है एक ठीक है अविषय तय विषय हो कहता है अविषय रूप से विषय अनुरूपत् हो के विषय के संबंध में होकर के विषय के साथ संबंध न करके बिना विषय का चेतन का स्पूरण होना है वो है ब्रह्म का अनुभव होता है कि विषयत्व नहीं होता है किसी विषयों के साथ जुड़ करके नहीं होगा उपहित होकर के नहीं होगा माने विषय अत्या आएगा बिना विषय के माने कर्ता और कर्म नहीं बनेगा स्वयं वो जानने वाला स्वयं जानने योग्य है कर्ता कर्म दोनों नहीं बन सकते मैं इसको जानता हूं मैं आत्मा को जानता हूँ ये बनता नहीं तो अभिषय अतः आएगा विषय अनुपरक्त विषय के साथ में उपरक्त हुए बिना संबद्ध हुए बिना चित्त चेतन का जो स्फुरन होता है ब्रह्मान वह ब्रह्मानुभाव है वो कब होगा जो समाधि में व्यक्ति पहुंचेगा उस काल में ये ज्ञान होगा ब्रह्म का अनुभव वहां होगा यहां अभी तो विषय के साथ है शहीद आदि के साथ जुड़ा हुआ है यहां मुश्किल है यहीं विचार करना होगा उस स्थिति का विचार करना होगा जो निर्विकल्पक समाधि बोलते हैं निर्विशेष समाधि बोलते हैं तो उस स्थिति में वहां पर कोई विषय का अभाव हो जाता है सुशुप्तन विषय हैं उसके ऊपर की अवस्था तुर अवस्था है कोई निर्विकल्पक समाधि की अवस्था है तो वहां पर विषय नहीं है केवल अपना स्फुर होता है यह का अनुभव इस तरह से ब्रह्म है आत्मा आत्मा अनुभव इस तरह से भगवान ये बताया नव सुलभ टिप्पणी सुलभ सुबह वह अनुभव सुलभ है माने मेरे विषय रूप से भी ब्रह्म का अनुभव होना सुलभ है सुशुक्ति तक तो प्रतिदिन आप जाते ही है अनुभव है आपको किंतु विषय युक्त होकर के होता है वहाँ वहाँ विषय युक्त होकर होता है उसके थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर बढ़ जाइए बस निर्विषय रूप में ज्ञान हो जाए ये बोलना है सुलभ असंप्रज्ञात समारोह इतिहास है ना सम्प्रज्ञात समाधि में नहीं मैंने सविकल्पक समाधि में नहीं तो निर्विकल्पक समाधि में पहुंचने पर ये स्थिति हो जाती है सभीकल्पक समाधि में तो त्रिपुटी भाषेंगे मैं ध्यान करता हूं और मेरा भेद है ये मेरी ध्यान क्रिया है तेरह का भाषण होता है वह है सविकल्पक समाधि तो संप्रज्ञात और संप्रज्ञात करेंगे योगी लोग बोलते हैं उस समाधि को तो वो संप्रज्ञात है और यह असंप्रज्ञात है जो निर्विकल्प समाधि जिसको बोलते हैं जहां कोई विकल्प है उपाधि नहीं है विकल्प बने उपाधि निर्गता विकल्प ये स्मार्थ जिससे विकल्प बने उपाधियां हटी हुई है किस अवस्था में मिलेगा वो तुर अवस्था वहां पर ब्रह्म का अनुभव सुलभ है केवल चेतन ही चेतन स्पूर्ण होगा जागृत स्वप्न सुप्न केवल चेतन का स्पूर्ण होना मुश्किल है क्योंकि तो यहां तीनों में उपाधियां तो हैं जाग्रत में तो स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर सारे हैं स्वप्न में काल्पनिक है किंतु है तो स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर लेके चलता है यहां भी मय नहीं करता है वहां भी मय न करता है सुधि में तो अज्ञान के साथ तादब नहीं करता है तादाद वहां अज्ञान के साथ होता है तो बाकी उसके ऊपर की अवस्था तुर अवस्था कुछ तो मेरे खुश क्या निर्विकल्प असंप्रख्यात समाज ने है वहां आत्मा का अनुभव सुलभ है केवल मात्र चेतन का स्पूर्ण होगा विषय उपरुक्त तो उपरक्त तो होकर के नहीं होगा विषय अनुपरक्त तो रूप से निर्विषय अविषय रूप से होगा सो हम नहीं होगा अहम अहम रहेगा कहानी मनुष्य भी नहीं अभी तो अहम मनुष्य ऐसे बोलता खाली अहम नहीं कहता है अहम मनुष्य अहम पुरुष अहम स्त्री इत्यादि बोलता है किंतु इस अवस्था में केवल हम आत्मा का है बताया। आगे, आगे भाष्य देखिए यदस्य यद से ब्रह्मोंपमद पूर्वेण संबंध मंत्र में देखना है मंत्र में कहा था यदि मनसे सुवेदे तार बेता ब्रह्मोंपम तो यद वहां यदस्य को पूर्व के साथ मंत्र कर लेंगे अश यद यदूप मनसे दहन है वो तो दहनी है अल्प है वो उपाधि विशिष्ट है क्योंकि सुवेद वही उपाधि विशिष्ट काल में सुवेद होता है केवल आत्मा को अवेदा भी नहीं होता सुवेद भी नहीं होता आगे मंत्र में आने वाला है महामंत्र सुभे वेदी नान वेदी वेद ऐसा आने वाला है ऐसा कूर्व के साथ यधस् शब्द को के साथ संबंध अश्व्य मैं ब्राह्मण के अश्य का संबंध कर देना और यद का संबंध रूप के साथ देना ब्रह्मण हो ऐसा हो जाएगा अश्रम्हो यह रूपम इस ब्रम्ह का जो है वह सुभेर जो होता है तो वह उपाधि विशिष्ट है दहर है अल्प है ऐसा अर्थ करना ये बताया न केवल अध्यात्म उपाधि परिच्छा अश्य ब्रम्हो रूपम तम अल्पम व्यर्थ केवल ये समन्वय समाज अध्यात्म में ही शरीर में अध्यात्म ये है तो अध्यात्म परिच्छेन में ही न केवल अध्यात्म उपाधि परिचन्न से अहम मनुष्यदि उपाधि लेकर के अध्यात्म होते अध्यापक परिचर्द उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है उसका रूप तुम अल्पम व्यथा तुम दहा अल्प समझते हो ये बात नहीं और में भी ऐसा ही है यही मत समझना व्यक्त यदि अधिकारी उपाधि परिचन्न से अस प्रमुख रूपम देवेश वो भी वहीं तम व्यथ तुम देवताओं में भी ये इंद्र है बड़ू है कुबेर है इत्यादि संबंध लगा करके बोलोगे तो वहां पे अल्प ही समझोगे ब्रह्म का रूप पूरा नहीं जाना जाता ये कहा अतिदैवत है देवता संबंधी तो यद अतिदैवतम यद्यान यदि अतिदैवत उपाधि पर छिन्न उपाधि अधिक परिचिन्न्य ब्रह्म अतिदैवत देवता की धीरे में प्रभ्रम्हरी अब ब्रह्म देवेश् व्यस्थम को तुम जान्यो देवताओं ये इंद्र है दरु है कुबेर है इत्यादि करके जानते हो तो तदि नूनमी न्यूना अवश्य ही ने ही अवश्य वह भी दहरमे अलबाई समझते समझे मे अहम ऐसा आचार्य कहते हैं ऐसा मैं मानता हूं यद्यात्म यदिद्व तरफ देश उपाय परिन्नवात्वावर्त जो अध्यात्म है चाहे अधिदायु है वह तो दोनों के दोनों देवे देवताओं में भी उपाधि परिच्छि होने के कारण से आप एक इंद्र है गरु है कुबेर है इत्यादि रूप से जा समझ रहे हो ब्रह्म को समझ रहे हो उपाधि विशिष्ट करके स्थिति में परिचिन्न हो गया हो और ब्रह्म है अपरिचिन्न है और ये परिचन्न होने के कारण से एक हेरे में पड़ गया वैसा ही तीन आदमी ब्रह्मा समझ रहे हो तुम मनुष्य आदि में अथवा देवताओं में समझ रहे हो परिचिन्न होने के कारण दहरत्व आत्म जो परिचन्न होता है वो अल्प होता हो दहरत पो दहरत पो का है यदि अल्पमं धर्म तुम विनाशी भी होगा हो न हो जाता देव उसके धर्म का पंचावेश अच्छा यद तो विध्वस्त सर्वोपार विशेषण जो कोई असंप्रज्ञाप्त समाधि अवस्था की चर्चा अभी बता है वही यहां जो विध्वस्त सर्वोपाधि जहां कोई उपाधि नहीं है न पूर्ण शरीर है न सूक्ष्म शरीर है काल शरीर तीनों शरीर जहां बीते हुए हैं सारी उपाधि का नाश पूरी अवस्था में है बाकी सुश्रोकत्व तो उपाधि के घेरे में हमारा जीवन होता है उसके ऊपर की अवस्था है तो ये तो विध्वस्त सर्वोपाधिता सर्वा उपाधि सर्वे उपाधि यश जिसका ऐसे ब्रह्म है कि जिसके सारे उपाधियां नष्ट हो गई तूर्य अवस्था वाला आत्मा ऐसा विशेष है उपाधि विशेष उपाधि विशेष जिसमें विध्वस्त हो गए सारे कोई उपाधि नहीं है न अधिदय उपाधि तो है न अध्यात्म उपाधि है न अधिभूत उपाधि है, है। कोई उपाधि नहीं जहां ऐसे जो ब्रह्म है वह शांतम शांत होता है वहां पर कोई झगड़ा नहीं होगा शांतम स्थिति में आप परिचय नहीं समझेंगे अपने स्वरूप को आप व्यापक समझेंगे उसका अभी तो शरीर से जोड़ करके परिचय समझ रहे आप अभी आपका अनुभव होगा मैं साढ़े तीन आपका हर व्यक्ति बोलते है अपने हाथ तक साढ़े तीन आपका होता तो शांत है वो पर उस स्थिति में कोई हलचल क्रिया नहीं हो सकती में ही काफी शांति मिल जाती है तो उसके ऊपर की अवस्था में तो शांत होना ही होना है शांतम आनंदम और अपरिछिन्न होगा अपने स्वरूप को आप व्यापक रूप से समझेंगे उस काल अभी तो आप परिचिन्न रूप से समझ रहे हैं इतने भी अपने स्वरूप मानते हैं बाकी इसको नहीं मानते इसको नहीं मानते जिसको नहीं मानते यही है स्वरूप ऐसा मानते हैं तो आनंद है और एकम और, एक और एक ही भाषा का वहां अभी अनेक भाषण है उपाधि के कारण से उस काल एक ही भाषा का वहां तुर्यावस्था की चर्चा है बाहर की बात नहीं है तुर्य की चर्चा है उसकी बात है अद्वैतम वहां पर द्वैत बांस नहीं सकता सुसुक्ति तब द्वैत दिखता है उसके ऊपर की अवस्था में द्वैत में अज्ञान भी नहीं हुआ अद्वैतम भूमा क्यों जिसको भूमा संज्ञा भी है बहुत्व तो, भूमा का अर्थव बहुत्व तो होता है जिसका भूमा नाम दिया अच्छा नित्यम और वो नित्य होगा व्यविचारी ने होगा जागृत व्यविचार करेगा स्वप्न में स्वप्न का विचार होगा जागरत में सुशुक्ति का विचार होगा जागरत में सब जो विचारी अवस्थाएं हैं तुरीय अवस्था जो है नित्य है ब्रह्म नित्य ब्रह्म है न तुवेद्य में प्राय वो जो ब्रह्म है वो आप, वो ब्रह्म सुवेद्य नहीं होता वैद्य तो हो सकता है मानवृत्ति तो बनेगी किंतु सुवेद्य नहीं हो तो कर्ता भिन्न हो कर्म भिन्न हो वहीं पर सुवेद्य होगा ये कहना है यथ यथ एवं अथा ऐसा है इसलिए अथम मन सुभेद्य नहीं हो सकेगा उपाधि विशिष्ट यदि होगा तो सुभेद्य नहीं हो पाएगा अथम तस्मात अथम करना तस्मात कर दिया मंडे अध्यापी अद्यापी मैं मानता हूं आचार्य रूप से स्मृति बोलते मैं मानता हूं क्या मानता हूं अद्यापी मीमांस अभी भी तुम्हें मीमांस है विचारणी अगर सुभेदा मानती हो तो अभी भी विचारणी है अभी विचार नहीं हो तुम्हारा जहां मानसम मानुष्ठ माए विचार्य ब्रह्म तप ब्रह्म तुम्हारे लिए विचारी है ब्रह्म विचार और अवकाधी सही नहीं हुआ तुम्हारा ज्ञान सही हुआ एका एवं आचार्य उक्त शिष्य इस प्रकार से आचार्य ने हिला शिष्य को ऐसे शिष्य आचार्य के द्वारा कहा गया शिष्य एकांत भविष्य वो, वो एकांत जाकर विचार कर लगा क्या विचार करता है भूमि समाहित मन को एकाग्र किए बिना कोई विचार कर नहीं सकता समाहित होना मन एकाग्र करना समाता समाहित होता हुआ मन एकाग्र करके विचार सोच करगा विचार करने कर यथोकम आचार्य आगम अर्थ को विचार्य जैसा आचार्य ने बताया था श्रुति के आधार पर विचार करता है श्रुति थी प्रथम खंड के तृतीय तंत्र में अन्यदेव तत्ता अंतता हो गया आत्मा का परिचय यही हुआ है वो से भी अन्न होता है अभिदी से भी अन्न होता है कार्य का अन्य जलत से भिन्न है यही किसी तो किया था तो आगम का जो आता था आगनबाट्य का अर्थ से विचार किया आचार्य के माध्यम से आचार्य आचार्यवाट्य का विचार करके और तर्कतस्थ बाकी तर्क भी लगाता है ऐसे तर्क लगाएगा अभी टीका देंगे तर्कतष्ट निर्धार्य माने कुछ आंगनवाट्य विचार गुरु के माध्यम से करता है गुरु जी ने बता दिया सूर्यदा होगा तो नहीं होगा बताया हुआ है उसको भी लेगा और आगन बाक अनिलेगा और तत्प आपने युक्ति भी लगाया गया तर्कट निर्धारित निर्धारण करके निश्चय करके कृष्ण ब्रह का निश्चय करके स्वामुभव कृपा अपने अनुभव में लाकर कृष्ण ब्रह्म को लाकर आचार्य सकाशन उपग्रह आचार्य के, के पास में जाग पहुंचकर जाकर उगा चाह कहा मनये अहम अथ विदान विदिता ब्रह्म मनये अहम मैं मानता हूँ अथवादान विदित हूं ब्रह्म विदि तो ब्रह्म विदित हो गया ऐसा मैं मानता हूं मैं सुवेदा भी मानता हूं अवेद भी नहीं मानता हूं अगले मंत्र में पुष्टि होगी न नाम मन ने सुदे की मोन वेदि मैं सुवेदा भी नहीं मानता हूं नहीं जानता हूं ये भी नहीं मानता हूं हु। जानता हूं ऐसा भी नहीं मानता हूं जानना न जानना विशेष रूप से अपने से भिन्न भी हुआ करता है क्यों करता होता हमें भिन्न होना पड़ेगा यह एक ही व्यक्ति है ऐसा अगले मंदिर में प्रश्न करेगा ये कहा ठीक का देखे थोड़ी यहां पर है क्या तर्क लगाता है वो व्यक्ति के मैंने आगम वाक्य तो है मेवता विविधता था तो अभी अविजेता रही और गुरू जी ने कहा यदि मन से सूर्य देवी नोन बेदी सूर्य दादी नोन इत्यादि तो अब तथा प्रबोध इत्यादि बोला हुआ है और तर्क लगाता है अपना युक्ति लगाता है मैंने श्रुति गुरु और युक्ति तीनों मिलाता है क्या है वेद्य घटाधिवत तो अनात्मी प्रसंगात अगर वेद्य मानूंगा मैं ब्रह्म वेद्य होता है जैसे घट वेद्य होता है मैं वेदता होता हूं जानने वाला घट वेद्य होता है जानने योग्य होता है उसी प्रकार ब्रह्म वेद्य ही कहूंगा तो अपने से भिन्न मानूंगा उसको क्या मानूंगा जो तो अपने से भिन्न होगा अनात्मा होगा आत्मा भिन्न अनात्मा को घटादी के समान हो जाएगा तो अगर वेद्य मानूंगा तो यही सोचता है तर्क लगाता है वैद्य घटाधिपत अनात्मत्वादी प्रसंगा वैद्य और तो जैसे घट वैद्य है वह अनात्मा है आत्मभिन्न है ठीक इसी प्रकार वो ब्रह्म भी अनात्म होने लग जाएगा किन्तु ब्रह्म अनात्मा नहीं है अच्छा। प्रसंगार इत्यादि तक तो यहां पर इत्यादि ये प्रसंगादि आगे गण टिप्पणी है आदि न आदि से क्या लेना आत्मत्वाद स्व प्रकाशवाच अभिदम न सम्मत वद्य मानेंगे तो दगाड़ी के समान अनात्मा हो जाएगा वो हो नहीं सकता अनात्मा हो और आत्मत्व दूसरे बात ये है कि अपना स्वरूप है आत्मा है ब्रह्म और स्वप्रकाश होता स्वयं प्रकाश होता है किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए अविद्युत न संभवे अभिद्युत भी नहीं हो सकता है विद्युत भी नहीं हो पाया अभिद्युत नहीं हो पाया यह स्थिति है ब्रह्म यदि पर कनिश्चय हो गया यह तर्क का निश्चय इस प्रकार करके आत्मा व्यक्त न भगवती ये केवल निर्धारित आत्मा में व्यक्त धर्म नहीं रह सकता आत्मा व्यक्त नहीं हो सकता ऐसे निर्धारण करके निश्चय करके ज्ञान संख, अज्ञान संशया विभाग में अज्ञान भी नहीं है संशय भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है आत्मा ब्रह्म है या नहीं है संशय बिल्कुल यह कहे कि ब्रह्म है निश्चय और संशय भी नहीं अज्ञान भी संशय नहीं कार्य ब्रह्म है कि नहीं ऐसा भी संशय भी नहीं है अब आगे ना स्वामी भगवान मृत्यु कर यही है तर्क तर्क यही है अपना अनुभव करके गुरु के पास जाकर बोलता है मन ये भी मैं मानता हूं मैं समझ गया हूं ऐसा मानता हूं ऐसा कहा वाक्यवा से देखिए पूर्व है यदि मनुष्य से सुबे देती शिष्य बुद्धि विचारना गृह स्थिर था यह संग्रह वाक्य है यदि मन में से सुबेद देती ये जो बात वाक्य आया यदि मन में से सुबेद देती थी इत्यादि वाक्य आया है भाग बोला उनचास प्रतिशत यदि मन में से सुबेदे देती ये जो सुबह सुबेदा इत्यादि का शिष्य बुद्धि विचार बोला शिष्य की बुद्धि को विचलित कर रहे हैं गुरु जी विचलित तो करना क्यों गृहता है जो उसने ब्रह्म के बारे में कुछ समझा है उसको स्थिर करने के दृढ़ करने के संग्रह वाक्य है तो जो उससे पकड़ पकड़ा हुआ है उसको दृढ़ मजबूती करने के लिए दृढ़ करने के लिए है उसके लिए है न कि उसको भराने की चेष्टा नहीं है जो सीसे तो जो तो। तो कहा उसको थ्रेक में आए बोलते हैं जैसे फूट गाड़ते हैं जैसे जैसे पानी डाल डाल के हिला हिला निकाले तो मजबूत हो जाएगा वैसे यहां ये कर रहे हैं गलत न समझ जाए इसके लिए है कहा कि यदि मान्य सुभेदे की सुभेदय थी अनेक राज्य स्पष्टी के द्वारा जो वाक्य है इस भाक्य के द्वारा शिष्य बुद्धि विचारना शिष्य की बुद्धि को विचलित कर दिया जाता है क्यों थोड़ा में आए, वो सोना गाड़ने के युक्ति है जितने हिला हिला के गाड़ेंगे तो मजबूत हो जाता है शिष्य को मजबूत करना चाहते हैं कहीं उसका संशय न जाए आत्मसम अज्ञान में रह जाए संशय न इसके लिए गृहित से दार जो उसने पकड़ा है अंतर आत्मा के बारे में पकड़ा तो जरूर है क्योंकि जो प्रथम खंड के तृतीय मंत्र में बोल दिया है कि अन्य देविता अभिन्ता उस आत्मा के बारे में चर्चा हो चुकी है और कई मंत्रों से आगे बोला ये पहले बोला स्रोत्र से स्रोत्र मंत्रों से बोला आगे भी कहा यदार अभिजेता इत्यादि बोला ये सब सुन्य से पुष्ट तो ज्ञान उसको हुआ है उसमें तो कुछ ज्ञान है उसका आत्मा के बारे में ज्ञान हुआ है वो ज्ञान को दृढ़ करना है इसके लिए यहां पर उसकी बुद्धि को विचलित करने जा रहे हैं यदि ठीक ठीक समझा हूं ऐसा मानोगे तो थोड़ा ही समझा तो उन्हें पुरानी समझा करके बोलना चाहते हैं कहा यह सब संग्रहवाक्योति संग्रहवाक्यदि मनुष्य सुर्य शिष्य बुद्धि विचार ना ये जो कहा संग्रह वाक्य है यह तो सब संग्रह वाक्य विव्रोधी इसी संग्रहवाक्य की व्याख्या करते हैं क्या व्याख्या करते हैं विदिता विदिताभ्याम निवर्त्य बुद्धिम शिष्य स्वात्मी अवस्थाप्य कहते हैं पूर्व में है। तो ये चर्चा हो चुकी है विदित और विदित से बुद्धि को निवृत्ति करके देखो आत्मा विदित भी नहीं होता अविदित भी नहीं होता माना कार्य भी नहीं होता कार्य भी नहीं होता इत्यादि कह चुके थे तो विदित अविदित आप जहां निभा बुद्धि को निवृत्ति करके माने ये बुद्धि आत्मसंबंधी बुद्धि को वहां से निवृत्ति करा दिया शिष्य शिष्य की बुद्धि को निवृत्ति करा करके स्वापनीय अवस्था अपने आप ने उसको स्थिर करा दिया था अन्य देवता के द्वारा अपने आप ने स्थित करा दिया था उसके तवे व प्रमोत्म बिद्धि स्वराज्य अनुषिच्य और ये भी किया उसको स्वराट बना दिया था दूसरे के अधीन में स्वतंत्र बना दिया था तवे व प्रमोत्तम बिद्धि इत्यादि वाक्य के द्वारा उसे को ब्रह्म समझना जो उपास्य होता है ब्रह्म नहीं है ऐसा कहा था उपास्य कोई ब्रह्म होता देता की कहा था तो स्वराज्य अभिषिच्य स्वराग अभिषेक करके स्वरण भूमंडल के राजा जैसा होता है उसको अपने आप में स्वराग बना करके से प्रतिषेध लेना से का प्रतिषेध किया वेदम ये उपवासद इत्यादि मंत्रों के द्वारा उपास्य ब्रम में हो करके प्रतिषेध देना अथवा बुद्धि में विचार आएगी अब इसके अनंतर अथवाने अंतर अब शिष्य की बुद्धि को विचलित करें क्या ठीक समझा कि नहीं समझा यही है यदि मन से सुवेद अहम ब्रह्म यदि मैं ब्रह्म को सुभेद अच्छी तरह जानता हूं यदि तुम मानते हो तुम ततो हो अपमय रूप में व्यक्त कौन यदि नूनम निश्चित मन्य थे कि आचार्य कहा अगर सुभेदा मानते हो तो तुम ऐसे मानते हो तो क्या होगा अल्पमय प्रमूण रूपों में व्यथा तुम तुम थोड़ा ही ब्रह्म का थोड़ा ही समझते हो पूरा नहीं समझते हो नून मैंने अवश्य निश्चित हूं निश्चित होता है मान्यता कि आचार्य आचार्य ऐसा मानते हैं ये, ये कहा एक और की टिप्पणी होंगी स्वराज्य में निरंकुश स्वातंत्र इतिहास निरंकुश बनाया स्वराट बना बना दिया चक्रवर्ती बना दिया मैंने कैसे निरंकुश होने पर उसे स्वराट हो जाता है दूसरे के अधीन का को कोई व्यक्ति स्वराट नहीं बन पाता तो निरंकुश बना दिया था पहले शरीर आदि अधीन था वो अब कार्यकर भाव से अतिरिक्त करीब समझाने के बाद में स्वराट बना दिया था स्वतंत्र बना दिया जाता ये कहा दो मन्यते आचार्य थी आचार्य और मन्यते ऐसा अनुय करना चाहते हैं वहां मन्यते आचार्य है किंतु कर्ता को पहले लाना और क्रिया को बाद में कर देना ऐसा समझना हाँ। आचार्यो मन्यते ऐसा अनुय करना कहा भाषण में मन्यते आचार्य है किंतु आचार्य मन्यते ऐसा संगति लगाना है कहा अच्छा ठीक है और तुम जो रूपम मोहरम कौन व्यक्त थी को मान्यते आकांक्षाया मन से सुबेदे दी धहा नूनम ये जो बाप बोल रहे कौन बोल रहा है बात ये बोलने वाला कौन है जैसा है अल्पमे रूपम रूपम न्यूनम कौन देखता दे कौन मानता है बात तुम अल्प ही समझते हो ब्रह्म का स्वरूप को अगर सुभेदा मानते हो तो ये कहने कौन मानता है बात ये आकांक्षायाम ऐसे जिज्ञासा होने पर श्रुति कहती है मन्य आचार्य ऐसा भाष्य आचार्य ऐसा मानते हैं अन्य नहीं जी पारा भाष्य देखिए सा उदर विचार रहा कि उच्च थे क्या तो ये विचलित क्यों कर दिया जब उसको ज्ञान करा दिया है अन्य देवर बिता था अभी हो गया समझ गया वो ना फिर बिचलित क्यों कर पहले बता देना बाबू फिर उसको उनकी गर्वित करता क्यों क्यों विचलित कर सात वर्ग विचार लाना वो जो विचार है शिष्य बुद्धि को विचलित करना किन्था किसके लिए क्या प्रयोजन होता यदि मुख्य थे इसके उत्तर में कहा जाता है पूर्वे पूर्व नि वस्तु पूर्व में जो ग्रहण किया है उसने अन्य देवता दि तथा अविधता धनी इत्यादि बातचीत द्वारा तो समझा है और यदा चार तदेवतमित तो पांच परिवार में जो अन्य को निषेध करके उसको समझाया गया तो पूर्वगृहित जो वस्तु है तो पुष्प पकड़ा होगा उसने तब निशेष करके बता दिया क्योंकि उसका प्रश्न था के रहे सितम पते लिख रहे आदि प्रश्न था निर्विश आपका बारे में प्रश्न था उसका उसी ढंग से उत्तर भी दिया गया है तो कुछ पुस्तक समझा समझाई होगा तो पूर्व गृहित ये वस्तु नहीं बुद्धेश फिरता है पूर्व गृहित जो वस्तु है जो भी वस्तु को पकड़ा होगा उसने आप वस्तु को जितना पकड़ा होगा उसके फिर का देखिए आगे जाके विचलित हो जाए तो अज्ञान और संशय दोनों अभाव हो जाए आचार्य मानते हैं अच्छा देवेशु अभी सुवेदा हम ये मान्यता है देवताओं में भी जो कोई देवता ऐसा मानता हो कि मैं सुवेदा आपका भी सुबेद हो गया सुबेद हो गया, गया आप मैं जानता ऐसा मानता हूं अष्ट ब्रह्म हम धार्मेद व्यक्तिम इस ब्रह्म का रूप जो जानता है वो धारा में अल्प ही जानता है मनुष्य में चाहे देवता नहीं होगा तस्मात किससे कैसे तो कहा अभिषयत्वाद कश्यजित ब्रह्म। ब्रह्मा ब्रह्म किसी का विषय नहीं बनता है और सुबेद बोलता है तो विषय बनाकर बोल रहा है ये, ये दिया अभिषयत्वाद ब्रह्मा ब्रह्म किसी का भी विषय बनता नहीं और ये सुवेद करके कोई देवता बोले चाहे मनुष्यदि बोले स्थिति में वो अल्प ही जानता है ये कहा अथवा अथवा दूसरी व्याख्या अल्पमेवल अश्य आध्यात्मिक मनुष्यु ये मनुष्यों में जो दिखाई पड़ता है शरीर विशिष्ट रूपये की वास्ता है अल्पय ब्रह्म कर आध्यात्मिक मनुष्य देश आदिदव कर्म अच्छे ब्रह्म देवता में जो आदिदविक योगाधारम ऐसा संबंध धर्म का विचार आध्यात्म मनुष्युम से अयम द्वितीय शब्द है न मण रूप में तौम कहा था आध्यात्मिक को लेने के लिए कहा ये तौम तब तद य संबंध इसके तब अमेटी संबंध तब मैं अल्पमे ऐसा संबंध करते हैं एक रूपये पांच चिंता है प्रतीक आधार पूर्वक मूलस्त पूर्वक मूलस्थ यदम योजना दर्शी कूल की जो यद शब्द है उसको बतलाने के लिए प्रतीक बना, बना, बना करके बोलते हैं कहा टिप्पणी लेकर बोलते हैं यद रूपम इत्यादि प्रतीक है यद रूपम तक इस संबंध है ये प्रतीक ले लिया मूल का ही प्रतीक है बोलिए कहा प्रतीक आरा पूर्वक प्रतीक बना दिया यद रूपम तक इस संबंध प्रतीक बनाकर के मूलस्थ यद शब्दार्थ मूर्ख तो यद शब्द है बोल करके टीका का ये प्रतीक बना करके योजना दिखाते हैं एक टीका कहते हैं यादृशम अश ब्रह्म रूपम तुम तो आस्था जिस प्रकार के ब्रह्म के रूप को तुम मानते हो तुम जानते हो तादेशम देवेश को भी मान्यते देवताओं में भी कोई इसी प्रकार के रूप यदि मानते हो दहार होगा छोटी दहरा मेरा यदि मान्यते योजना वो भी दहरी होगा अल्प होगा ऐसे आचार्य मानते हैं मान्यते कब कर करता आचार्य योजना तो लगाना एक आगे तो भाष्य देखिए अथर्म यदि हेतु मीमांसाया संग्रह अथर्म दो शब्द है भारत राज्य में तो मतलब अनंतर कहा था अब यह कहते हैं अथर्म ये दो शब्द अव्यय जो है किसके लिए मीमांसा विचार के लिए हेतु है ये मीमांसा आया है हेतु मीमांसा के कारण है हेतु है अथर और दो शब्द ऐसा है ठीक है ठीक भाई अथराधू यदि हेतु यदि संग्रहवाक्य मूर्ण थी अथ हेतु अथ शर्द दोनों हेतु है, है। किसका मीमांसा विचार के लिए ये कहा था उसकी संग्रहवाक्य था इसके आगे व्याख्या करते क्या व्याख्या करते हैं यशमार्थ अर्क अर्क था ब्रह्म रूपम जो सुविधित ब्रह्म का रूप होता है सुविधित जो ब्रह्म का रूप है सुस्तु भेदा सुविदित होगा सुषु विदिता सुविदिता सुष्टु विदित जो प्रमुख रूप होगा वो दहन होगा अल्प होगा दहनम रूपम अन्नदेव प्रदिता उत्तव क्योंकि जो विदिव से भिन्न होता तो हो है तह चुका और यहाँ विदि यदि बनाओगे तो तहन होता अल्प होगा यही है उत्तर सुवेद ये सामान्य पहले बोल दिया अविदित बताया हुआ और तुम सुभेद मान रहे हो उसको जो जानना योग्य नहीं बताया हुआ है उसको सुभिदितानना हो मान रहे हो अथो अल्पम नि तो हम ब्रह्म तुम ब्रह्म का स्वरूप को अल्प ही समझ देगा अथम तस्मात मीमांस यारू तस्मात्थ मीमांसा तो अथम तस्मात अथ नुकाथ तस्मात्मा तस्मा तो मीमांशन एवं अध्यापित तब ब्रह्म विचारे निर्भता इसलिए तुम्हारे लिए भी ब्रह्म विचारणीय है यार विदित और अविदित प्रतिषेध तो आगमान का तो अनुभव है जब तक उस आगम वाक्य का अनुभव नहीं होता तब तक, तक, तक विचार करना होगा वह तो विदित और अविदित दोनों का प्रतिषेध तो किया हुआ है विदित भी नहीं होता अविदित भी नहीं होता ऐसा कहा तो वो जब तक घटेगा नहीं तब तक विचारणीय है ये अर्थाया मान्य शिष्य से मीमांसा अंतर उत्ति प्रत्यय तय संगत है मन्यम बोलता है शिष्य मैं मानता हूँ कि मैं जान लिया हो ऐसा मानता हूँ ये शिष्य के जो मीमांसा के अनंतर उत्ति है मान विचार करने के पार्थी युक्ति है कथन है युक्ति माने कथन प्रत्यय प्रत्यय त्रय संगत है तीनों प्रत्ययों का तीनों ज्ञानों का एकत्रित संवेदन करना है श्रुति वाक्य गुरुवाक्य अपना अनुभव श्रुतिता अगदेव अताथो अवदिता दी गुरु ने कहा हुआ है यदि मनुष्य से शूर देती अवेगा अभी पूर्ण और अपना अनुभव भी लगाएगा अभी कैसे लगाएंगे टीका हम करेंगे टीका देखिए प्रतिपन से अर्थम संग्रहित्रोड़ती है तो उत्तर उत्तरवाक्य है शिष्य का तो प्रतिवर्धक शिष्य का वाक्य है उसको संग्रह वाक्य व्याख्या है। करते हैं संग्रह वाक्य क्या था मंडी विद्युत है यह संग्रह वाक्य उसी की व्याख्या करते हैं। सम्यक वस्तु निश्चय आया विचारित शिष्य गुरुजी ने वैसे बिजलित नहीं किया उसको सम्यक प्रकार से वस्तु का ज्ञान हो इसके लिए विचलित किया था सम्यक वस्तु निश्चय आया वस्तु को सम्यक प्रकार से वस्तु का निश्चय कराने के लिए विचालित शिष्य गुरु के द्वारा आचार्य आचार्य के द्वारा विचालित शिष्य है मीमांस क्या कहा गुरु जी ने मीमांसा बेते ब्रह्म विज्ञान कहाँ था तुम्हारे मीमांस है विचारणीय है कहा था ये उत्तर ऐसा आचार्य के द्वारा कहा गया जो शिष्य है वह एकांत समात हो गुवा एकांत में जा बैठता है समाहित होकर के जाता है एकाग्र करके बैठता है सोचता है श्रुति ने क्या कहा गुरु ने क्या कहा और अपना अनुभव भी लगाएगा विचार करके, करके, कर निश्चित करके निश्चिता, परिश्चित करके अत्यंत निश्चय करके निश्चिता सम आह बोलता है वो आगम आचार्य आत्माभव एक विषय संगत अर्थम माने साथ पारम वाक्य और गुरु का जो कहा और अपना अनुभव तीनों को मिला करके एक करने के लिए बोलता है एक कहा एवं ही सुपरिशिष्टता विद्या सफलाशा तो माने ठीक ठीक समझी हुई जो विद्या होती है वो सफल होती है सफलाश्चार न जो निश्चय नहीं है जिस विद्या की वो सफल नहीं होती है फल नहीं दे सकती है ये न्याय प्रदर्शित भवन ऐसे युक्ति भी प्रदर्शित हो जाती है न्याय नियम ये नियम है निश्चित विद्या ही सफल होती है अनिश्चित विद्या सफल नहीं होती ऐसी युक्ति है क्या है नियम है क्या मनुत्त निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु मन्य विदित्व जो बोल रहा है मैं मानता जान लिया हूं ऐसा मानता है तो निश्चित जो निश्चित है उसको बिल्कुल निश्चय है निश्चय है ब्रह्म के बारे में ये विज्ञान प्रतिज्ञा है विज्ञान का प्रतिज्ञा का कारण है आगे प्रतिज्ञा तो, तो ये करेगी यहाँ संग्रहवा क्या है आदि मंत्र में बेवरवाक्य आएगा अबले मंत्र में ये है अच्छा ठीक है देखिए विचार विचार क्या विचार करता है देखिए वहां विचार ही करके कि छोड़ दिए भाष्य में अब विचार किस प्रकार होता है मैंने श्रुति का और गुरु वचन का और अपना अनुभव ये तीनों मिलाना है एक करके बोलता है मन्य मन विदिता बोलता है यहाँ सामान्य गुरु जी मैं समझता हूँ कि मैं समझ लिया ऐसा समझता हूँ आगे मंत्र बोलेगा दर्जना करके बोलेगा न हम मन सुबे नोन वेदित वेद तरवेद तरवेद नोन वेदित वेद अगले मंत्र दर्जना करेगा इसलिए बोलते हैं विचार करके क्या निकालता है सार निकालता है वो मैं अधिकतम ब्रह्म यदि किम प्रतिवेदन क्या मैं मेरे द्वारा ब्रह्म विदित हो गया मैंने ब्रह्म को जान लिया ऐसे उत्तर दूंगा गुरु जी के पास जाकर के विचार करने पैसा हुआ है तो मैया विदितम ब्रह्म विधि किम प्रतिबद्ध कहा मैंने ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म मेरे से विदित हो गया ऐसा मैं उत्तर दूंगा गुरु जी के पास नहीं उतर अथवा अविद्युतम विधि और दो में से एक तो बोलना ही पड़ेगा विदित मानना या अविदित मानना है मानना। जान लिया मानना है या नहीं जाना मानना तो मानना ही होगा क्या उत्तर दूंगा माध्य पैला वाला हो सकता क्या मैं अविदम ब्रह्म हो सकता क्यों आचार्य आगो प्रत्य विरोधा मैंने आयोग ने कहा है धर्म का स्वरूप बताया अन्य अनुविधता तथा अविधता ऐसा बोला हुआ है और आचार्य बोल रहे हैं यदि मन जो सुवेदित जर में प्रमोद रूप में बोल रहे हैं तो वहां पहले वाला मानेंगे विदित मानेंगे तो अविदित करके बोला हुआ है सुभेदा मांगोगे तो तुम अल्प जानते हो गुरु कह रहे हैं श्रुति बोल विदित नहीं होता बोल रहे तो मैं विदित पाऊंगा तो गलत हो जाएगा आचार्य आम प्रत्यय विरोधा अगर विदित कहूंगा तो ऐसे की हो जाएगी माने मैंने आदरवाक्य का भी विरोध होगा वहां विदित बोला हुआ है मैं विदित बोल जाऊंगा और आचार्य का सूर्यदा बोलोगे तो अल्प जानते वो बोला है वो उसे भी विरोध होगा अच्छा बेगर विषय का यात्रा घटवत अप्रम्भत्व प्रसंगात और ज्ञान का विषय यदि कराऊंगा ब्रह्म को तो। जैसे घट होता है ब्रह्म है कि अप्रम्ह है वो तो अप्रह्म है वैसे अप्रम्हत्व आ जाएगा ज्ञान का विषय बनाने को वेदर विषय आचर विषय तयाचर वेदा विषय बनाने का मैं ज्ञान का विषय बनाने तो भरव अभ्रम तो प्रसंगा किसमान अभ्रम हो जाएगा वेदित्व वे विकारीत्वा का और मैं जानने वाला हो गया मैं भी विकारी हो जाऊंगा वेदित्व धर्म मेरे पर रहेगा तो मैं भी विकारी हो जाऊंगा कहा अविकारी आत्मा है उसको विकारी बनाऊंगा ये सब सोचता है का पाता सर इसलिए विदित कहना संभव नहीं है कोई को उत्तर देना है विद्युत कहना या विद्युत कहना है क्या बोलना है विद्युत कहां बनाने जो अपना अनुभव भी विरोध कर रहा है कि तो मैं भिकारी हो जाऊंगा अच्छा एक नंबर टिप्पणी विकारित्व पाता वेदित वेदन परिणामित्व वेदिता वेदिता जो होता है ना वेदन का परिणाम ही हो जाता है ज्ञान का परिणाम ही बन जाता है में विकार मैं बिकार अमत्व और ब्रह्म होने से मेरे में विकार होना संभव नहीं है और मैंने जान लिया जाऊंगा तो मैं बिकार ही हो जाऊंगा ज्ञान ज्ञान मानी क्रिया है क्रियावान हो जाऊंगा ये स्थिति आ जाएगी ये सोचता है वो अब रहा दूसरा पक्ष रहा अविदित कहूं विद्युत पक्ष बना नित्तीय शंका किया था ना मैं अविदितम ब्रह्म प्रतिबंध लगाने वो तो पक्ष को लेकर चलना है ना द्वितीय द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकेगा क्यों तो गोपाला गोपाल अविशेषा गाय चराने वाला जो कुछ नहीं जानता है पढ़ा लिखा नहीं है उसके समान हो जाऊंगा मैं इतने पढ़ा लिखा होगा ये भी ठीक नहीं होगा मेरे लिए गोपाला डिव्यो माना गाय चराने वाले बुद्धि ही नहीं हो ऐसे व्यक्तियों के व्यक्ति में से अविशेष हमारा विशेष नहीं मानेंगा धर्मों का मैं वही उनके समान हो जाऊंगा और कृष्ण अवस्था में और चुपचाप रह होंगे कुछ उत्तर ना दू पूछा हुआ है तो सृष्टि अवस्था आएगा अप्रतिभा इसको ज्ञान नहीं है प्रतिभा नहीं है उत्तर नहीं दे पा रहा है ये ऐसा भी दोष आ जाएगा अंधरे में यदि विचार किया ऐसा विचार करता है तीनों प्रकार से विचार किया विदित कहो तो दोष अविद्युत कहो तो दोष और न बोलो तब भी दोष अप्रतिभा उन्हें भी दोष आ जाइयादि विचार ऐसा विचार करके एक एक पक्ष दोष कर ही दी जाए तीनों पक्षों में दोष खंडन करना चाहते हैं, एक एक पक्ष का दोष का खंडन करने के लिए विधितम अभिनतम से भी समुचितम बच गई मैं ये बोलना चाहता हूँ जानता भी हूँ नहीं भी जानता तो इसमें श्रुद्धि का भी संगति लग जाएगी गुरु जी के बातों की भी हो जाएगी अपना अनुभव भी हो जाएगा विधितम अभिव्यताओं से बच गई ऐसे न कहूंगा ऐसा सोचा ये कार दो तीन चार की टिप्पणी हैं दो ने कहा गोपाल आदि दोनों इत्यादि मौर्य प्रसंग है जैसे गोपाल पूर्ण होते हैं पढ़े लिखे नहीं जानकारी नहीं है गाइड कराने गाय उस प्रकार हो जाऊंगा अगर नहीं जानता हम बोलूँगा तीन में कहा अप्रतिभा अप्रतिभा प्रसंग आ जाए चुपचार बनाऊंगा तो प्रतिभा ने अप्रतिमाने क्या है स्फूर्ति जाड्यम जड़ता बुद्धता ये हो जाए ये दोष आ एक दोष है ये करना भी ठीक नहीं है चार में कहा समुच्चतम बचपन मैं समुदाय करके बोलूंगा जानता भी हूं नहीं भी जानता ऐसे भी मूंगा समुचितम बच्ची मैंने जानना न जानना दोनों बताए क्यों विशेष रूप से जाना नहीं जाता जैसे अन्य को विशेष रूप से जाना जाता है और ऐसा जाना नहीं जाता और न जानना भी जा नहीं बनता अपना स्वरूप है जिसको जानने के अन्य को जानने के लिए पहले अपना स्वरूप होगा तो जानना होगा अपना स्वरूप है ज्ञान की तरफ दूसरे को जानता है मैं चक्षु के द्वारा इस व्यक्ति को जानता हूं रूप को जानता हूं बोलता है तो प्रमाण देने वाला व्यक्ति पहले होगा कि नहीं होगा प्रमाण के द्वारा पशु सिद्धि करने वाला व्यक्ति पहले होगा तो होगा तो फिर उसको न जानना भी संभव नहीं है और विषय रूप से जानना भी संभव नहीं भिन्न नहीं है विषय रूप से जानना होता है अब उसे भिन्न हो भिन्न नहीं है इसलिए समुचय करके बोलता हूं कहा टिप्पणी है ना समुचित नहीं है तब कहीं तो किया जानता भी नहीं जानता कहने से क्या होगा अविद्ध कहने से विद्युत पक्ष दोष का परिहार हो जाएगा जानता हूं गाना बना नहीं नहीं जानता हूं कहने से इतना एक दोष आ जाएगा और तो विधि तत्व कहने से अविद्य पक्ष दोष का परिहार होता है नहीं भी जानता भी हट गया जानता भी हो नहीं जानता दोनों पक्ष का दोष गया ये कहा दोनों का हो जाएगा और अज्ञान तो रहेगा ही जब मैंने जानता भी नहीं जानता अज्ञान तो रहा ही नहीं करेगा तीन हो एक दोष आ जाएगा इतना ही ठीक अच्छा। है। अज्ञान संशया विदितम बेदम और विदितम और बेदम विषय का अभा है विदित कैसा है अज्ञान नहीं है अपने विषय में अज्ञान नहीं है अपने को कौन नहीं जानता अंधेरे में कौन लोग कहेगा तो मैं बोलेगा अंधेरा है दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है बाहर से कोई बोलता है कौन बोल रहा है मतलब मैंग बोलता है इसका मतलब अविदित हमारा विदित है यही है इसलिए दोनों मिलाकर बोलता है ये बोलते है, पोल हैं कि अज्ञान अज्ञान नहीं है अपने विषय में कोई भी अपने अपने बारे में अज्ञानी कोई नहीं सब जानता अपने बारे दूसरे के बारे में पूछता है ये क्या है कोई बोलेगा मैं क्या हूं तो क्या हूं उसे बाल नहीं बोलेंगे तो लोग अज्ञान नहीं है जानता एक बालक भी बोलता है मैं हूं अज्ञान नहीं है और संशय भी नहीं है दूसरे के बारे में ये कौन है क्या है संशय होगा मैं कौन हूं क्या हूं संशय नहीं होता अज्ञान भी नहीं है संशयादी नहीं है संशय भी नहीं है अज्ञान संशयादी अभाव आप और विविध भी नहीं इसलिए विदितम आत्मा उद्रम विदित होता है इस पक्ष को लेकर और विवरम विषय को अभाव आप चलता और ज्ञान का विषय न होने से अविदित भी है विषयत्व में ज्ञान नहीं हो पाता इसे अविदित भी है और संशयादी अभाव होने के कारण से विदित भी है इसलिए दोनों मिलाकर ही बोला जितना होगा जानता भी मैं यदि सुपनिदिष्ट ऐसा निश्चय करके निश्चय करता हुआ निश्चय सुपरिष्ठित समय ऐसा निश्चय करता हुआ प्रतिवर्तमान है उसके उत्तर दिया क्या आ, जानता भी हूं नहीं जानता हूं मनिए नहीं मानता हूं जान लिया ऐसा मानता ऐसा करता अच्छा आगे प्रत्येक संगति संघटनम संघटित संघटन तिरुग एक साथ करना निधन करना माने स्मृति वाक्य और आचार्य वाक्य अपना अनुभव तीनों प्रत्येक ज्ञान का संगति मान्य संगठन सम्मेलन एककृत करना एकस्म विषय एक ही विषय में तीनों को भगने के मौतम उचित यह क्यों कहा जाए एक विषय के लिए तीन तीन का संगति लगाना स्मृति ने क्या कहा दुर्दीय ने क्या कहा अनुभव क्या बता रहा है तीनों को क्यों मिलाना है इस संबंध में तो कहते हैं कि मत मतलब कहते हैं उत्तर देते हैं संवाराइन प्राणांग ऐसा है संवाद के अधिन प्रमाण होता है श्रीता की का संवाद आचार्य के साथ आचार्य के साथ अपने अनुभव के साथ संवादाधीन रामायण इति तार्किकल स्थिति होता है संभाव के अधिन प्रामाण्य आता है वस्तु ज्ञान में स्वतः प्रमाण परड़ा प्रमाण वाले है नैयायकों को जो होगा पक्का नैयायिक होगा तो यहां पर जल देख करके एकाएक जल है विश्व नहीं कर सकता प्रत्यक्ष होता है जल का निश्चय नहीं कर सकता इधम जलम ज्ञान हो रहा ये है यह ज्ञान सत्य ही झूठा क्यों कई बार मरुभूमि में जल समझ करके दौड़ते रहे दौड़ते रहे क्यों जल मिला क्या ऐसा तो नहीं है ये जिसको अम्मा इधम जलम सामने दिख रहा है क्योंकि सच्चा नहीं आए जो होगा उसको निश्चय नहीं होगा एक साथ ज्ञान तो होता है इधम जलम ज्ञान हो रहा है क्यों ऐसे ज्ञान में धोखा दिया पड़ेगा इधम जलम वहां भी जिन पर भटकता रहा जल नहीं मिला तो यह भी ऐसा तो नहीं शंका हो जाती तो जिसको जल समझा है उसने जिस ज्ञान ने जल बताया वहां पर पहुंच जाता है उस स्थिति वहां पहुंचेगा पहुंचने के बाद में वहां जाने के बाद उसमें स्पर्श करेगा उसमें शीतलता आएगी नहीं शीतलता आए तो जल है गो लोगों में शीतलता नहीं मिली थी यहां सूता है शीतलता मिल गई और प्रत्यक्रियाकारिता है कि नहीं प्या, प्यास बुझाता है कि नहीं बुझाती के देखता है देखने के बाद बोलता है जो तो मुझे वहां ज्ञान हुआ था मुझे अभी ने पहले जो ज्ञान था वो सही है माने दूसरे ज्ञान से प्रमाणित होता है परतक प्रमाणवादी है और मीमांसा का आदि स्वतः प्रमाण मानते हैं ज्ञान कुमारी भक्त आदि स्वतः प्रमाण मानते हैं हम भी वही स्वतः प्रमाणवादी है ऐसा ही होना चाह रहे हैं संभाड़ और संभा हो गया वहां पहले ज्ञान बुद्धि वस्तु बुद्धि हो गई जाकर के उसने को देखा देखने के बाद में वहां संवाद हो गया तो प्रामाण्य आ गया पहले वाले ज्ञान ज्ञान वही प्रामाण्य है, दूसरे ज्ञान नहीं पहले ज्ञान प्रमाण है प्रामाणिक हो जाता है संवाद का दिन करके के कर ये तार्किक स्थिति कहा संवादाधीन प्रामाण्य तार्किक स्थिति तार्किक नियम है तार्कि नियम है किसके लिए निश्चय आता निश्चय करने के लिए संवाद का अधिन प्रामाण्य आता है किसके लिए निश्चय करने के लिए क्यों कई बार भोखा जाता है तो धोखा न इसके लिए ऐसा मानता है नजारे ऐसा मानते हैं बात पॉजिटिव पॉइंट इधम ज्ञान प्रमा तदी तत्प्रकारगतवा पहले जो ये ज्ञान हो गया था ना इधम जलम आदि जो ज्ञान हुआ था बाद में वो ऐसा बोलता है इधम ज्ञानम प्रमाण अनुमान करेगा वो, वो ये ज्ञान जो है जल ज्ञान हुआ था वो प्रमाण यथार्थ ज्ञान है क्यों तद्वती तत्प्रकारगत जैसे ज्ञान तो धर्म वाले ने जलन तो धर्म वाले ने जल दिखाई धोखा हो जाता है कई बार जहां जलत तो धर्म नहीं हुआ जलवृद्धि हो गई थी मरुभूमि में तो नहीं है जल, जल तो, क्या? जल तो के अभाव वाले में जलत दिख करके भाग रहे थे इसलिए एक एकाएक ज्ञान होता पद्धत प्रमाण मानते ज्ञान इधम ज्ञान तो प्रभा तद्वृत्त तो प्रकार सफल दूसरा हित हो जाएगा इधम ज्ञान प्रभा सफल प्रवृत्ति जन करता मेरी प्रवृत्ति सफल हो गई आ जाता जल पिया पानी पिया सफल हो गए इत्यादि जब इतने ज्ञान संवाद दूसरे ज्ञान के द्वारा संवाद करके ही ज्ञान प्रामाण्य और अनुमान ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष में प्राण्य जाते हैं स्थिति प्रामाण्य गृह्यो तार्कि सिद्धांत तार्किों का शिक्षा सिद्धांत है नैयालिकादी का ऐसे सिद्धांत है किंतु वेदांति और कुमारी महत्व तो स्वतः प्रमाणवादी है ये पूछते हैं उनको जो तो पड़ता प्रमाण मानने वाले पूछते हैं कि तुमने इस ज्ञान के प्रामाण्य के लिए दूसरे ज्ञान मान लिया वो ज्ञान सही है कि गलत है जिससे इसको तुम प्रामाण्य ला रहे, जिस से रहे, प्रमान... प्रमान रहे ज्यार ज्यार हो जिससे इसके प्रामाण्य सिद्ध कर रहे हो प्रमाणित घोषित कर रहे हो वो ज्ञान सही है कि गलत है वहीं पे सबसे होगा फिर उसके लिए ज्ञान और लाओगे उसकी सिद्धि के लिए फिर आगे एक ज्ञान और अन्य घोषित इसलिए पहले वाले ज्ञान को जो नहीं मानते स्वतः प्रमाण तो वो बोलते हैं वहां दूसरे ज्ञान स्वतः प्रमाण मानते हैं दूसरे ज्ञान प्रमाण करता है अपना भी प्रमाण करता है तो दूसरे ज्ञान स्वतः प्रमाण मानना है परिवार में को नहीं मानना ये वेदांतों का तर्क है कुमार जी भक्त का तर्क है सोता तो ये स्वतः प्रमाणवादी ये मानते हैं स्वतः प्रमाण पक्ष है तो यह स्वतः प्रमाण पक्ष में ज्ञान से प्राण स्वतः प्रिय स्वतः ही ग्राम हो जाता है वहां संवाद के अधीन की जरूरत नहीं है संवादाधीन की आवश्यकता नहीं गृह मीमांसा पक्ष मीमांसा को कुमारी भट्ट का पक्ष है इसमें भी क्या होगा प्रामायण से स्वतंत्र सोत, स्वतः ज्ञान सर ज्ञानक ग्राहक सामग्री है प्रामायण में स्वतः तो क्या चीज है जिससे ज्ञान की ग्राहक ग्राहक सामग्री है उसी के द्वारा गृहित हो जाना प्रामायण भी गृहित हो जाना ज्ञान जिस सामग्री से जिस अक्षराधि के द्वारा ज्ञान होना होगा जिस सामग्री तौकर तो के ज्ञान पैदा होगा जैसे इधम कलम ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए आपको की जरूरत होगी जिस सामग्री के द्वारा ज्ञान होना है उसी ज्ञान से प्रामाण्य भी ज्ञान हो जाए ये स्वतः ले जाता है यह कहा स्वतः प्रामायण पक्ष हेतु आग्रवा प्रत्यंतर सम्पादक और स्वतः प्रमाण पक्ष रखे इतने तीन तीन जोड़ने की क्या आवश्यकता है आगम वाक्य गुरुवार के, गुरु के अपना अनुभव कहते हैं स्वतः प्रामायण है पक्ष ने क्यों निश्चय कर रहा है चीजों मिला करके तो ज्ञान के लिए तो क्यों फिर आगम वाक्य स्वतः प्रमाण पक्ष ने क्यों कहा आगम वाक्य जो आगम ने कहा था अन्य देव तदव अथवादी जो आगम वाक्य ने कहा था प्रत्यान्त संवाद या आचार्य वाक्य का संवाद अपना अनुभव का संवाद आचार्य वाक्य एक मन से सुने अपना अनुभव बताया अभी टीका कारण जैसा बताया माने सुवेद बोलूंगी अवेद बोलो विदित बोलूंगी अविदित बोलो विदित बोलो तो संभव नहीं और अविदित बोलूं तब होता नहीं ऐतिहासिक विचार किया यह अनुभव है तो स्वतः प्रमाण पक्ष में भी एक प्रत्याश संवाद क्या होगा द्योतत्व होता कहते हैं ये कहते हैं प्रत्यंतर संवाद की जरूरत है द्योतक बनेगा ये कहते हैं स्वतः ब्राह्मण पक्ष को आग आते जो श्रुति का आता है उसमें प्रत्याश संवाद होगा वो तात्पर्य जो होता उसका तात्पर्य का द्योतक और स्वतः तो श्रुति से ही आया किंतु उसका तात्पर्य समझने पर आ रहे थे और तात्पर्य समझाने वाले संवाद वाक्य हो जाएंगे एक आ साप्तिक टिप्पणी साप्विक तात्पर्य देवते दे नहीं जैसे देखो प्रजापति वाक्य था हाँ। ये, ये से अक्ष, ए, अक्षणी पुरुषों दृश्य वाक्य है तो इंद्र इतने साल तक रह करके तात्पर्य समझ पाया उसका और वीरता नहीं समझ पाया भाग्य तो वही था यही सो अक्षण पुरुषों दृश्य थे यही है प्रजापति वाक्य नाम प्रजापति की वाक्य तो है आदिता युद्ध प्रामाण्य भी वाक्य पहले से प्रमाणिक है प्रामाणिक वाक्य है नहीं कि पहली बार झूठ बोल दिया अंतिम पर जा करके सही बोल ऐसी बात नहीं है और प्रमाण वर्ता प्रमाणत्व भी, भी। स्वामुव संवादात्व जब तक इंद्र अपने अनुभव में नहीं उतारा उस वाक्य को अनुभव अपने अनुभव के पहले न तात्पर्य तात्पर्य अद्वैतम गोग न उस तात्पर्य को नहीं समझता आया इंद्र द्वितीय वो है प्रकाश नहीं कर सका अद्वैतम माने वो अद्युत लू हो जा रहे उस तात्पर्य को प्रकाश नहीं कर सका इंद्र जब तक अपने अनुभव में नहीं लाया उसने तेरह अनुभव में नहीं ला पाया तो प्राम था या ये अक्षमी पुरुषों दृश्य थे तेज ते ते ते प्राप्ति प्रमाण था ऐसा आपने योगभा बोला था तो किंतु संशया भी बना रहा संशया अन्य संशय संशयादी अन्य प्रतिबंध अनिराशा जब तक अपना अनुभव में नहीं लाया तब तक संशय संशयादी अन्य प्रतिबंध के निराश में खंडन नहीं हो पाया बना रहा संशय बना रहा न तदर्थ ता निश्चय भी अदृष्ट है इसलिए संशयादी हृदय के कारण उसके अर्थ का निश्चय भी नहीं हो सका अंतिम भी पर्याय जब अंतिम पर्याय ने कहा वही बात बात तो वही है स्वामी को संभाये अपना अनुभव लगाया उसने लगाने पर ये संप्रसार इत्यादि कहा था अंतिम वाक्य ने तो उसमें समग्र उपदेश तात्पर्य अस्फूरत समस्त उपदेश प्रथम पर्याय से लेकर के द्वितीय पर्याय तृतीय अन्य अंतिम पर्याय सबका एक ही साथ साथूरित हो गया आप आगे बारे में जानकारी ये गई तो अस्पूर तथा तो तो तो संशया विद्या से ना परमात्म निश्चित आयता इसलिए संशया निराश करके खंडन करके इंद्र ने क्या किया परमात्म तत्व को जान इंद्र निश्चिकाया निश्चय कर लिया चे चाय धातु है निश्चय लिट लगा है निश्चिकाया जान लिया समझ गया यथात तो ग्राहियों तो विरोचना जैसे सुना वैसे सुनने वाला जो तो विरोचन है वो क्या किया उसने विरोचना संवाद अपेक्षा संवाद नहीं एक ही सुना भाग्य हो अपना अनुभव जोड़ा नहीं उसने तात्पर्य समझ ही नहीं पाया प्रजापति ने क्या कहा था या ये ने यात्री कहा था उसने समझा छाया छाया नहीं वो बुद्धिमान है तर्कशील है छाया बेबिचारी है जिसकी छाया पड़ती है हो, वो होता है आत्मा मैंने शरीर ये समझती गया मैंने प्रत्येक संभाव में अनुभव में जो है ने समझा उस वाक्य का तात्पर्य ने समझा नहीं यथाशूत्री विरोचना संभा प्रत्यांग संवाद की अपेक्षा होकर के विपरीतम और गहित विपरीत ग्रहण कर लिया उसने कहा शरीर को आत्मा मान लिया उसने वहां पर प्रजापति का तात्पर्य था योगियों के द्वारा तो दिखाई पड़ता है ये कहना चाहते थे योग विध दृश्य बड़े साधक लोग देखते हैं उसको यहां आए मैंने जागृत काल में डाण्य आत्मपुरुष होता है स्वप्न काल में कंठ में होता है और सुशुद्धि काल में हृदय में होता है ऐसा चर्चा है ऐसी चर्चा है किन्तु वोट नहीं समझ तात्पर्य में समझ पाया शरीर को आत्म समझ के चला गया स्वतः प्रमाण में भी आगमान में संवाद प्रत्यय संवाद आवश्यक है स्वतः प्रमाण पक्ष में भी प्रत्यांतर संवाद आवश्यक है ये कहा आगम को अर्थ को समझने के लिए श्रुति भारतीय क्या बोल रही है बोल रहा का उसको समझने के लिए संवादांतर एक जरूरत है इसलिए यह यहाँ पर अंग्रेज तत्वता तथा इस वाक्य को समझने के लिए आचार्य की आवश्यकता पड़ी दिम से सुवेद इत्यादि और अपना भी अनुभव लगा आवश्यक है आगे टीका लिखे प्रतिबंध निराश न उपजा रहेगा निश्चय हेतु प्रतिबंध निराश के द्वारा उन्हें निश्चय का हेतु हो जाता है प्रतिबंध आटे का तो निश्चय बन जाएगा कि सर्वस्व प्रतिबंध वाक्य से तात्पर्य हो तो आज ईश्वर के संपूर्ण उत्तरवाद्य का तात्पर्य कथन करके मनतम इत्यादि ना ये तात्पर्य कथन करके मन्विदम इत्यादि का शब्द क्या बोलता है मनये बिंदम एक देश से अथम संख्या मन्यम जो है एक देश है ये संग्रह वाक्य है अगले मंद्र में विवरण करेगा वो ये कहना चाहते हैं कि प्रतिबंध निराशन उपचारण उपचारण उपाय द्वार प्रतिबंध निराश के द्वारा उपाय बन जाता है सम्मान प्रत्यय द्वारा तथा प्रतिबंध निराश द्वारा प्रत्यय संवाद के द्वारा क्या होगा प्रतिबंधक निराश होगा उसके द्वारा यथार्थ अनुभव होगा इसके लिए जरूरत है एक अच्छा, समय हो गया है अपने ओम अगर ओ मत्याणी सर्वाणी शर्म कमशन मिलोस्तुरा सुरस्ते शांति